मातृदर्शन मातृत्व की स्थापना ईश्वर विषयक धारणा का विकास ईश्वर के मातृत्व के तात्पर्य को हृदयंगम करने के लिए हमें ईश्वर विषयक विभिन्न धारणाओं के विकास क्रम का अवलोकन करना होगा मानव सदा अपनी मान्यताओं के अनुरूप ही ईश्वर की कल्पना करता है स्वामी विवेकानंद का कथन है कि अगर भैंस ईश्वर की कल्पना करें तो एक विशाल काल भैंस के रूप में ही कले करेगी जंगलों और गुफाओं में रहने वाले असभ्य अर्थनग्न आदि मानव ने सर्वप्रथम अपने ही तरह के क्रूर हिंसक किंतु कहीं अधिक बलशाली ईश्वर की कल्पना की होगी हमारे पूर्वज बानर सम मानव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता था छल बल कौशल से अपनी रक्षा एवं स्वार्थ सिद्धि ही उसका एकमात्र लक्ष्य एवं जिसकी लाठी उसकी भैंस एकमात्र नियम था उसकी कल्पना का ईश्वर भी इसी प्रकार का क्रूर क्रोधी और दंड विधान करने वाला बलवान ईश्वर था धीरे धीरे इस मानव के मन में अपनी जाति या कौम के प्रति प्रेम जागृत हुआ और तब वह एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करने लगा जो एक कौम विशेष पर कृपालु लेकिन दूसरी कौमों का शत्रु था चिंतन के सामर्थ्य एवं विचारशीलता का विकास होने पर मानव स्वयं की मान्यताओं में संशोधन करने लगा उसने प्रश्न किया ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति बलवान और दूसरा दुर्बल होता है एक जन्म से ही अपंग और दूसरा सर्वगुण संपन्न ऐसा क्यों सदा बलवान या चतुर व्यक्ति ही सुख प्राप्त करे और दुर्बल अथवा मंदबुद्धि क्यों कष्ट भोगे इस तरह के प्रश्नों का उत्तर खोजने पर मानव एक अन्य सिद्धांत पर उपनीत हुआ जिसे कार्य कारणवाद कहते हैं तथा जो मानव जीवन के संदर्भ में कर्मवाद कहलाता है इसके अनुसार प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है और हमारे प्रत्येक अच्छे बुरे कर्म का शुभ शुभाशुभ फल अवश्य होगा हम पूर्व कर्मों के कारण ही सुख अथवा दुख भोग रहे हैं तथा अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमें इसके फल स्वरूप इस जन्म अथवा परजन में अवश्य दुख भोगना होगा इस सिद्धांत के अनुरूप ईश्वर एक न्यायकर्ता कर्म फलदाता ईश्वर है वेदांत दर्शन भी ऐसे ईश्वर को स्वीकार करता है इसे उच्चतर धारणा में ईश्वर को अपना पिता माना गया है जो दंड तो देता है लेकिन सदा संतान का कल्याण चाहता है दंड देने में क्रूरता अथवा न्यायाधीश की तटस्थता से अधिक उसमें प्रेम और कल्याण कामना है लेकिन मानव मन इतने से ही संतुष्ट नहीं होता कार्य कारण के अभेद्य नियम से मुक्त होने के लिए वह एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करता है जो अपने अहेतुक कृपा के द्वारा उसके कर्म बंधनों को काटकर उसे मुक्त कर सके जिस प्रकार माता संतान के गुण दोषों की अपेक्षा कर उसे आश्रय प्रदान करती है उसी प्रकार मानव एक मात्र ईश्वर की कामना करता है जो उसके पापों की उपेक्षा कर कृपा पूर्वक उनका मार्जन कर उसे मुक्त कर दे उपर्युक्त विश्लेषण से हम कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्राप्त करते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस पशुओं एवं पशुतुल्य आदि मानव को परिचालित करने वाला नियम है एवं एक क्रूर हृंस बलवान ईश्वर इसका पर्याय है जैसे को तैसा का नियम चिंतनशील मानव का परिचालन करता है एवं इस धारणा से संबंधित ईश्वर एक कर्मफलदाता या न्यायकर्ता ईश्वर है अहेतुक कृपा दैवी नियम है जो माता रूप ईश्वर में अभिव्यक्त होता है द्वैत परक चिंतन में जगत जन्य या माता रूप ईश्वर की धारणा सर्वोच्च है पुराणों में हम ईश्वर की उक्त धारणाओं के समरूप अवतारों का वर्णन पाते हैं स्वार्थ सिद्धि एवं बल प्रयोग में विश्वास रखने वाले दानव हिरण्याक्ष एवं हिरण्य का वध करने के लिए भगवान वराह एवं नृसिंह अवतार लेकर बलपूर्वक ही उनका वध करते हैं राम व कृष्णावतार में वे इतने क्रूर नहीं लेकिन दुष्ट दमन के प्रतीक चक्र एवं धनुष का वे त्याग भी नहीं करते गुरु ब्राह्मण हित के साथ ही अत्याचारी का नाश भी करते हैं यहाँ प्रेम कृपा एवं करुणा का अंश अधिक है बुद्ध अवतार में आयुधों एवं हिंसा का पूर्ण अभाव है लेकिन बुद्ध भी यज्ञादि की निंदा करने से नहीं चुकते रामकृष्ण अवतार में तो किसी की निंदा तक नहीं है किसी भी मत का यहाँ तक कि वामाचार एवं करता जैसी दूषित साधन प्रणालियों का भी तिरस्कार नहीं किया गया है इस नए अवतार ने विनम्रता एवं प्रेम रूपी अस्त्र से लोगों को जीता है और इसका उद्देश्य है ईश्वर के मातृत्व का प्रदर्शन एवं स्थापन जिसको मुख्यतः मां शारदा ने संपन्न किया पुराणों में माँ दुर्गा दक्षिणाकाली आदि आदि मूर्तियों का वर्णन तो है लेकिन भगवान कभी नारी मूर्ति में अवतरित हुए हों ऐसा नहीं पाया जाता यह अपूर्णता माँ शारदा द्वारा पूर्ण हुई है मातृत्व का व्यवहारिक पक्ष माँ शारदा द्वारा प्रदर्शित ईश्वर के मातृत्व के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक परिणाम हैं उपरयुक्त वर्णित मानव के क्रम विकास में माँ शारदा हैं अगर मानव मन के विकास में कृपा को विचारशीलता से उच्चतर क्षमता एवं गुण माना जाए तो यह स्वीकार करना होगा कि माँ शारदा ने इसे पूर्णतम मात्रा में विकसित एवं प्रदर्शित किया है किसी वस्तु को बलपूर्वक छीनना पशु का लक्षण है देने के बदले पाने की अपेक्षा रखना चिंतनशील मानव का लक्षण है लेकिन केवल देवता ही बिना प्रतिदान के बिना हेतु के दे सकता है यही कृपा कहलाती है अगर मानव को देव बनना है यदि उसे कार्य कारण की श्रृंखला से कर्म के घोर बंधन से मुक्त होना है तो कृपा में ईश्वर से प्रार्थना एवं उनकी कृपा पर निर्भर होने के बदले स्वयं अपने में कृपा रूपी सद्गुण का विकास कर वह मुक्त हो सकता है स्वयं अहेतुक रूप बनकर वह स्वयं मनुष्यत्व से उठकर देवत्व को प्राप्त कर सकता है इसी भाव को व्यक्त करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं जगत में सदा दाता का स्थान लो प्रेम दो सहायता दो सेवा दो जो कुछ थोड़ा बहुत तुमसे बन सके दो लेकिन सौदेबाजी से दूर रहो कोई शर्त न रखो और तुम पर भी शर्त नहीं लगाई जाएगी जिस प्रकार भगवान अपनी पूर्णता से हमें देता है उसी प्रकार हम भी दूसरों को दें इसका सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत हमें मां शारदा के जीवन में ही मिलता है उनका हाथ कभी देने से नहीं रुका क्योंकि उन्होंने किसी को कभी पराया नहीं समझा यही उनका अंतिम उपदेश भी है कोई पराया नहीं है सभी को अपना बनाना सीखो सामान्यतः जीवन में हमारा अनुभव मां शारदा के ऊपर युक्त कथन के विपरीत ही होता है अवसर एवं आवश्यकता पड़ने पर अपने भी पराय हो जाते हैं मित्र भी शत्रु बन जाते हैं जिन पर हम सबसे अधिक विश्वास करते हैं वे धोखा देते हैं यह बात सत्य होते हुए भी इसे देखने का एक दूसरा दृष्टिकोण भी है अपनों की सहायता और सेवा करने के लिए हम सदा तत्पर रहते हैं अतः किसी को अपना समझने का अर्थ उससे सहायता की अपेक्षा करना मात्र नहीं है बल्कि उसे सहायता देने के लिए तैयार रहना भी है इसी तरह हम संसार को अपना बना सकते हैं माँ शारदा का समग्र जीवन इसका एक ज्वलंत दृष्टांत है एक छोटा सा दृष्टान्त यहाँ पर्याप्त होगा दक्षिणेश्वर रहते समय माँ दो प्रकार के पान के बीड़े बन तैयार करती थी पहले सादे और दूसरे मसाले वाले एक भक्त महिला ने पूछने पर कि ये किनके लिए है माँ ने कहा कि सादे तो श्री राम कृष्ण के लिए है और मसालेदार भक्तों के लिए है कारण भक्तों को तो आदर्श स्नेह से तथा सेवा के द्वारा उन्हें अपनाना अपना बनाना है जबकि श्री राम कृष्ण श्री रामकृष्ण तो अपने ही हैं समाज व्यवस्था के संदर्भ में मां शारदा का मातृत्व प्रेम सहिष्णुता सेवा एवं सौहार्द पर आधारित एक नई समाज व्यवस्था का संकेत करता है मानव के विभिन्न धारणाओं पर आधारित विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं कुछ लोग मानव को पशु प्रवृत्तियों एवं वासनाओं द्वारा प्रचालित पशु की ही समझते हैं जिसे बलपूर्वक नियंत्रण में रखना चाहिए व्यक्तिक अथवा सामूहिक तानाशाही इस मान्यता के अनुरूप शासन व्यवस्था है मौलिक अधिकारी एवं कर्तव्यों पर आधारित एवं न्याय द्वारा नियंत्रित गणतंत्र में मानव को एक समझदार व्यक्ति समझा जाता है जिसे उसके कर्म के बदले न्याय संगत प्रतिदान प्राप्त होना चाहिए ऐसी शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति को कृपा के द्वारा छूट प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है यह मानो उच्चतर व्यवस्था का संकेत है पुरातन भारतीय समाज व्यवस्था स्वधर्म पालन पर आधारित थी प्रत्येक व्यक्ति अधिकारों एवं प्रतिदान की ओर दृष्टि रखे बिना अपने कर्तव्य कर्म करता था लेकिन कर्तव्य सदा कठोर होते हैं प्रेम के द्वारा ही उसमें माधुरी की सृष्टि की जा सकती अपने निर्दिष्ट कर्मों को प्रेम के द्वारा मधुर बनाकर किस प्रकार उच्चतर समाज की रचना की जा सकती है यह मां शारदा ने अपने जीवन में प्रदर्शित किया है अपने जीवन काल में दक्षिणेश्वर जयराम बाटी उद्बोधन में विभिन्न प्रकृति के लोग मां शारदा के प्रेम से आकृष्ट हो एक साथ रहते थे ये समूह मानवभावी समाज व्यवस्था के दृष्टांत स्वरूप थे संसार के विभिन्न देशों एवं जातियों के नर नारियों से युक्त विश्वव्यापी रामकृष्ण संघ का आधार एवं आपसी बंधन का सूत्र भी माँ का प्रेम ही है तथा यह मानव भविष्य की एक बृहद विश्व व्यवस्था का सूत्रपात है